महाभारत शांति पर्व शांतिपर्व सप्तमोध्याय राष्ट्र की रक्षा और उन्नति के लिए राजा की आवश्यकता का प्रतिपादन युधिष्ठि उवाच चातुराश्रम्य चा मुक्तुर्वर्ण तथातम तथो ब्रोही पिताम विस्वाच राजा युधिष्ठिर ने कहा पितामह आपने चारों आश्रमों और चारों वर्णों के धर्म बतलाए अब आप मुझे यह बताइए कि समूचे राष्ट्र का उस राष्ट्र में निवास करने वाले प्रत्येक नागरिक का मुख्य कार्य क्या है भीष्माचन राष्ट्र सहित कृत्यतम राज्य अनिंद्रम अवलम राष्ट्र भी भवन जी बोले युधिष्ठिर राष्ट्रवासी प्रजा वर्ग का सबसे प्रधान कार्य है कि वह किसी योग्य राजा का अभिषेक करे क्योंकि बिना राजा का राष्ट्र निर्बल होता है उसे डाकू और लुटेरे लूटते तथा सताते हैं अराजके सुराष्ट्र सुधर्भ्यविष्ठते परस्परम चादनते सर्वथा अधिक राजकम जिन देशों में कोई राजा नहीं होता वहां धर्म की भी स्थिति नहीं रहती है अतः वहां के लोग एक दूसरे को हड़पने लगते हैं इसलिए जहां अराजकता हो उस देश को अधिकार है इंद्रमें वमुणतेद्राजान श्रुति यथा राजा समूज्यो भूतमे क्षता श्रुति कहती है कि प्रजा जो राजा का वरण करती है वह मानो इंद्र का ही वरण करती है अतः लोक का कल्याण चाहने वाले पुरुष को इंद्र के समान ही राजा का पूजन करना चाहिए नाराज के ना राज केसराष्टे सोह्य मग्निर्म मेरी रुचि तो यह है कि जहाँ कोई राजा न हो उन देशों में निवास ही नहीं करना चाहिए बिना राजा के राज्य में दिए हुए भविष्य को अपने देव वाहन नहीं करते अथ चेदा भी वर्तित राजवत्तर अराजकाणी राष्ट्रणी हतवीरिया वा पुनः प्रत्युदगम्यापूज्य सद्र सुमंत्रित नहीं पापा परतरम अस्ति का किंच का यदि कोई प्रबल राजा राज्य के लोग से उन बिना राजा के दुर्बल देशों पर आक्रमण करे तो वहाँ के निवासियों को चाहिए कि वे आगे बढ़कर उसका स्वागत सत्कार करें यही वहाँ के लिए सबसे अच्छा सलाह हो सकती है क्योंकि पाप पूर्ण पापूर्णकता से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है सचेत समनोपस् समग्रम कुशलम भवेद बलवान ही निर्शेषतामपि वह बलवान आक्रमणकारी नरेश यदि शांत दृष्टि से देखे तो राज्य की पूर्णतः भलाई होती है और यदि वह कुपित हो गया तो उस राज्य का सर्वनाश कर सकता है भूयां संलभते क्लेसम या भवती दुर्दहा अथहाद राज नैवतापी राजन जो गाय कठिनाई से दूही जाती है उसे बड़े बड़े क्लेश उठाने पड़ते हैं परंतु जो सुगमता पूर्वक दूध दूह ले देती है उसे लोग पीड़ा नहीं देते हैं आराम से रखते हैं यद तम प्रणमते नपर्हते यमते दारु न तत्सन्नाम यपी जो राष्ट्र बिना कष्ट पाए ही नतमस्तक हो जाता है वह अधिक संताप का भाग्य नहीं होता जो लकड़ी स्वयं ही झुक जाती है उसे लोग झुकाने का प्रयत्न नहीं करते हैं ऐत जो उपमया भी रनमेत बली नमते जो बलीयते वीर इस उपमा को ध्यान में रखते हुए दुर्बल को को को बलवान बलवान के सामने नतमस्तक हो जाना चाहिए जो प्रणाम करता करता है है वह मानो इंद्र को ही नमस्कार कर्तव्य सततम भूत में नाधनार्थो न्थार ना आर्थ तेषा जे शाम अत सदा उन्नति की इच्छा रखने वाले देश को अपनी रक्षा के लिए किसी को राजा अवश्य बना लेना चाहिए जिनके देश में अराजकता है उनके धन और स्त्रियों पर उन्हीं का अधिकार बना रहे यह संभव नहीं है मराजके, तदा अराजकता की स्थिति में दूसरों के धन का अपहरण करने वाला पापाचारी मनुष्य बड़ा प्रसन्न होता है परंतु जब दूसरे लुटे उसका भी सारा धन हड़प लेते हैं तब वह राजा की आवश्यकता का अनुभव करता है पापा झपे तथा क्षेम न लभंते बहो परे अराजक देश में मनुष्य भी कभी कुशल पूर्वक नहीं रह सकते एक का धन तो मिलकर उठा ले जाते हैं और उन दोनों का धन दूसरे बहुसंख्यक लुटेरे लूट लेते हैं च चलाश्रिय कारण प्रजापालन प्रजापाल अराजकता की स्थिति में जो दास नहीं है उसे दास बना लिया जाता है और स्त्रियों का काम दंड धारक जले मत्वा भक्षल बलवत्तरा यदि इस जगत में भूतल पर दंड धारी राजा न हो तो जैसे जल में बड़ी मछली छोटे मछलियों को खा जाती है उसी प्रकार प्रबल मनुष्य दुर्बलों को लूट खाए अराज का प्रजापुर परस्पर भक्ष हमने सुन रखा है कि जैसे पानी में बलवान मत्स्य दुर्बल मछलियों को अपना आहार बना लेते हैं उसी प्रकार पूर्वकाल में राजा के न रहने पर प्रजा वर्ग के लोग परस्पर एक दूसरे को लूटते हुए नष्ट हो गए समेत प्रो समानीति न शुत वाक्तूरो दंडपुरशो यद्याज्या विश्वास वर्णना अविशेषतः समयम समय नाव स्थिर तब उन सबने मिलकर आपस में नियम बनाया यह बात हमारे सुनने में आई है वह नियम इस प्रकार है हम लोगों में से जो भी निष्ठुर बोलने वाला भयानक दंड देने वाला परिस्त्रीगामी तथा परायध धन का अपहरण करने वाला हो ऐसे सब लोगों को हमें समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए सभी वर्ण के लोगों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए सामान्यतः ऐसा नियम बनाकर उसका पालन करते हुए वे सब लोग सुख से रहने लगे सहितास्तास्तदा जगमुह असुखाता मिश्याप भगवेशम यम ऐ मशंभूय जन प्रतिपाल कुछ समय तक इस प्रकार काम चलता रहा किंतु आगे चलकर पुनः दुर्व्यवस्था गई तब दुख से पीड़ित हुई सारी प्रजाएं एक साथ मिलकर ब्रह्मा जी के पास गई और उनसे कहने लगी भगवान राजा के बिना तो हम लोग नष्ट हो रहे हैं आप हमें कोई ऐसा राजा दीजिए जो शासन करने में समर्थ हो हम सब लोग मिलकर उसकी पूजा करें और जो निरंतर हमारा पालन करता रहे तथो तो मनुम यादेश मनोना भी नन तब ब्रह्मा जी ने मनु को राजा होने की आज्ञा दी परंतु मनु ने उन प्रजाओं को स्वीकार नहीं किया मनुर्वाच विभे में पापाद राज्यम भी वृत दुस्तर विशेष तो मनुष्येशो मिथ्या वृत्तेशु नि मनु बोले भगवन मैं पाप कर्म से बहुत डरता हूँ राज्य करना बड़ा कठिन काम है विशेषता सदा मिथ्याचार में प्रवृत्त रहने वाले मनुष्यों पर शासन करना तो और भी दुष्कर है भीषम उवाच तमब्रुवन प्रजा भये कर्तिगम्य पशूना सद्धि अन्या तथा च धान्यस्य धान्य दशम भागम दास्यार्धनम कन्या चारूपा विस्म जी कहते हैं राजन तब समस्त प्रजाओं ने मनु से कहा महाराज आप डरे मत पाप तो उन्ही को लगेगा जो उसे करेंगे हम लोग आपके कोष की वृद्धि के लिए प्रति पचास पशुओं पर एक पशु आपको दिया करेंगे इसी प्रकार सुवर्ण का भी पचासवा भाग देते रहेंगे अनाज के उपज का दसवां भाग करके रूप करके रूप में देंगे जब हमारी बहुत सी कन्याएँ विवाह के लिए उद्यत होंगी उस समय उनमें जो सबसे सुंदरी कन्या होगी उसे हम शुल्क के रूप में आपको भेंट कर देंगे मुखे न शस्त्रपत्रेण जय मनुष्या प्रधानतः भवंतम तेनु या महेंद्रम इव देवता जैसे देवता देवराज इंद्र का अनुसरण करते हैं उसी प्रकार प्रधान प्रधान मनुष्य अपने प्रमुख शस्त्रों और वाहनों के साथ आपके पीछे पीछे चलेंगे स तुम जात बलो राजा दस प्रधर सपमान सुखे धास्य न सर्वान्बेर प्रजा का सहयोग पाकर आप एक प्रबल और प्रतापी राजा होंगे जैसे कुबेर यक्षों तथा राक्षसों की रक्षा करके उन्हें सुखी बनाते हैं उसी प्रकार आप हमें सुरक्षित एवं सुख से रहेंगे यमच च धर्म चरिष्यंते प्रजा राजाक्षिता चतुर्थम तस् धर्म से भविष्य आप जैसे राजा के द्वारा सुर... क्षित हुई प्रजाएं जो जो धर्म करेंगे उसका चतुर्थ भाग आपको मिलता रहेगा तेन धर्मे न महता सुखम लबित राजन राजन हुए उस महान धर्म से हो राजन हुए मानम विधम शत्रुनाम जव सर्वद महाराज आप तपते हुए अंशुमाली सूर्य के समान विजय के लिए यात्रा कीजिए शत्रुओं का धूल में मिला दीजिए और सर्वदा आपकी जय हो महातेजा महाभेजन संपन्न निर्माते तब महान सैन्य बल से घिरे हुए महाकुलिन महातेजस्वी राजा मनु अपने तेज से प्रकाशित होते हुए से निकले तथ्य दृष्टवा महत्व ते महेंद्र से आप अपतत्र सर्वे स्वधर्मे चुर्मन जैसे देवता देवराज इंद्र का प्रभाव देखकर प्रभावित हो जाते हैं उसी प्रकार सब लोग महाराज मनु का महत्व देखकर आतंकित हो उठे और अपने अपने धर्म में मन लगाने लगे ततो महिम पर जनजय वृष्टिमान समयं सर्वतः पापाहकर्म सुचयन तदनंतर वर्षा करने वाले मे के समान पापा चारियों को शांत करते और उन्हें अपने समोचित कर्मों में लगाते हुए भूमंडल पर चारों घूमने लगे एवं जे भूत जो प्रजा अनुग्रह कारण इस प्रकार जो मनुष्य वैभव वृद्धि की कामना रखते हो उन्हें सबसे पहले इस भूमंडल में प्रजाजनों पर अनुग्रह करने के लिए कोई राजा अवश्य बना लेना चाहिए नमस्े देवा देवाइव चव इंद्र तम अंतिके। फिर जैसे शिष्य भक्तिभाव से गुरु को नमस्कार करते हैं तथा जैसे देवता देवराज इंद्र को प्रणाम करते हैं उसी प्रकार समस्त प्रजाजनों को अपने राजा के निकट नमस्कार करना चाहिए सत्य तम देह पर बहुमंड परे इस इसलोक में आत्मीयजन का जिसका आदर करते हैं उसे दूसरे लोग भी बहुत मानते हैं और जो स्वजनों द्वारा तिरस्कृत होता है उसका दूसरे भी अनादर करते हैं राज्य राव सर्वेश अशुखाव तस्मा छत्र पत्र चाहत पानागे दुर्गृहा च आसना चय्यासोपकना च राजा का यदि दूसरों के द्वारा पराभव हुआ हो तो वह समस्त प्रजा के लिए दुखदायी होता है इसलिए प्रजा को चाहिए कि वह राजा के लिए छत्र वाहन वस्त्र आभूषण भोजन पान गृह आसन और सैया आदि सभी प्रकार की सामग्री भेंट करे घोपता तस्मा दुराधर्ष स्मितिभाषिता आभासित मधुरम प्रत्याभासमानवान इस प्रकार प्रजा की सहायता पाकर राजा दुर्धर्ष एवं प्रजा की रक्षा करने में समर्थ हो जाता है राजा को चाहिए कि वह मुस्कुराकर बातचीत करे यदि प्रजा वर्ग के लोग इससे कोई बात पूछे तो वह मधुरवाणी में उन्हें उत्तर दे कृतज्ञो दृढ़ भक्ति सागे जितेन्द्रियक्षिता प्रतिपीक्षेत मृदु वल्गु चुष्टु राजा उपकार करने वालों के प्रति कृतज्ञ और अपने भक्तों पर सुदृढ़ स्नेह रखने वाला हो उपभोग में आने वाली वस्तुओं को यथा योग्य विभाजन करके उन्हें काम में ले इंद्रियों को वश में रखे जो उसकी ओर देखे उसे वह भी देखे एवं स्वभाव से ही मृदु मधुर और सरल हो यी महाभारत शांति परमणि राजधर्मानुशासन परमड़ि राष्ट्र राज करणावश्यक नहीं सप्त इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राज राजधर्मानुशासन पर्व में राष्ट्र के लिए राजा को नियुक्त करने की आवश्यकता का कथन विषय सड़सठवां अध्याय पूरा हुआ